महाभारत शांति पर्व पंचविंशत्यधिक सततमो अध्याय पिता की आज्ञा से सुखदेव जी का मिथिला में जाना और वहाँ उनका द्वारपाल मंत्री और युवती स्त्रियों के द्वारा सत्यत होने के उपरांत ध्यान में स्थित हो जाना विष्णुवाच स मोक्ष मनुचित सुक पितरम अभ्यगात प्राहिवाद्य च गुरश् जी कहते हैं युट सुखदेव जी मोक्ष का विस्तार करते हुए ही अपने पिता एवं गुरु व्यास जी के पास गए और विनीत भाव से उनके चरणों में प्रणाम करके कल्याण प्राप्त की इच्छा रखकर उनसे इस प्रकार बोले मोक्ष धर्मेशकुशलो भगवान प्रब्रवी तुम्हें यथा मनस शांति परमा संभवे प्रभो प्रभो आप मोक्ष धर्म में कुशल हैं अतः मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मेरे चित्त को परम शांति मिले सुत्रच परम शीर्वाच तम हजे स्वपुत्र मोक्षम वई धर्म से पुत्र की वह सुनकर महर्षि व्यास ने कहा बेटा तुम तो मोक्ष तथा अन्य विविध धर्मों का अध्ययन करो तो धर्म योग काम चारत भारत पिता की आज्ञा से धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सुक ने संपूर्ण योग शास्त्र तथा समस्त सांख्य का अध्ययन किया सतम ब्राह्मा श्रिया ब्रह्मतुल्य पर्रम मेने पुत्र यदा व्यासो मोक्षधर्म विशारदाच गेती तदा जनक मिथिलेश्वर सहते वक्षति मोक्षाथम नि मिथिलेश्वर जब व्यास ने यह समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्मते से संपन्न और मोक्षधर्म में कुशल हो गया है तथा तो समस्त शास्त्रों में इसकी ब्रह्मा के समान गति हो गई है तब उन्होंने कहा बेटा अब तुम मिथिला के राजा जनक के पास जाओ वे मिथिला नृष तुम्हें संपूर्ण मोक्ष शास्त्र का सार सिद्धांत बता देंगे योग महादाज हज ग मिथिला नृप प्रष्टुम धर्म से निष्ठा च पर नरेश्वर पिता के आज्ञा पाकर सुखदेव जी धर्म की निष्ठा और मोक्ष का परम आश्रय पूछने के लिए मिथिला की ओर चल दिए उक्त मनुष्य न प्रभाव हिण गंतव्यम अंतरिक्ष चर हिण वही जाते समय ब्यास जी ने फिर बिना किसी विस्मय से कहा बेटा जिस मार्ग से साधारण मनुष्य चलते हो उसी से तुम भी जाना अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर आकाश मार्ग से कदापि यात्रा न करना जब विशेषा ही प्रसंगिना सरल भाव से यात्रा करनी चाहिए रास्ते में सुख और सुविधा की खोज नहीं करनी चाहिए विशेष विशेष, विशेष व्यक्तियों अथवा स्थानों का अनुसंधान न करना क्योंकि इससे उनके प्रति आसक्ति हो जाती है अहंकारो न कर्तव्योराधि राजा जनक मेरे यजमान है ऐसा समझकर उनके प्रति अहंकार न प्रकट करना तथा सब प्रकार से उनकी आज्ञा के अधीन रहना वे तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे सधर्मकुशलो राजा मोक्षशास्त्र विशारद या जो मम संद्रिया तत्कार्यम अभिशंकया मेरे यजमान राजा जनक धर्म निपुण तथा मोक्षशास्त्र में प्रवीण हैं वे तुम्हें जो आज्ञा दे उसी का निशंक होकर पालन करना एवं मुक्त स धर्मात्मा जगामा मिथिला मनि पदभ्या शक्तों तरीक्षेण कांत पृथ्वी सामगर पिता के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुड़ी सुखदेव जी मिथिला की ओर चल दिए यद्यपि वे आकाश मार्ग से सारी पृथ्वी को लांग जाने में समर्थ थे तो भी पैदल ही चले सगिरस्ाप्यतिक्रम्य नदी तीर्थ सनाश बहुव्याल मृगा कि जटवीच बना मेरो और हर द्विवर्षे वर्षम भारतम वर्ष मार्ग में उन्हें अनेक पर्वत नदी तीर्थ और सरोवर पार करने पड़े बहुत से सर्पों और वन्य पशुओं से भरे हुए कितने जंगलों में होकर जाना पड़ा उन सबको लांग कर क्रमशः मेरु अर्थात इलावृत वर्ष हरिवर्ष और हेमवत अर्थात किम पुरुष वर्ष को पार करते हुए वे भारतवर्ष में विविधान आए। चीन आएवर्तम देशम आजगामा माँ महामुनि चीन और हु जाति के लोगों से सेवित नाना प्रकार के देशों का दर्शन करते हुए महा मुनि सुखदेव जी इस आर्यावर्त देश में आ पहुंचे मां पिताजी आज्ञा मानकर ही उसे ज्ञातव्य विषय का चिंतन करते हुए उन्होंने सारा मार्ग पैदल ही तय किया जैसे आकाशचारी पक्षी आकाश में विचरता है उसी प्रकार वे भूतल पर विचरण करते थे पतनाली चरम्याणी स्फिता नगराणी च रत्ना च विचित्रणी पश्यन्नपिना पश्य रास्ते में बड़े सुंदर सुंदर शहर और कस्बे तथा समृद्धशाली नगर दिखाई पड़े भांति भांति के विचित्र रत्न दृष्टिकोचर हुए किंतु सुखदेव जी उनकी ओर देखते हुए भी नहीं देखते थे उद्यानि चरम्याणी तथैवायतना च पुण्याणी चली सौत्यक्राम पथिक सुखदेव जी ने बहुत से मनोरम उद्यान तथा घर और मंदिर देखकर उनकी उपेक्षा कर दी कितने ही पवित्र रत्न उनके सामने पड़े परंतु वे सबको लाघ कर आगे बढ़ गए सोचिरेन तो इव काल धर्मराजेन जनकेना महात्मना इस प्रकार यात्रा करते हुए थोड़े ही समय में धर्मराज महात्मा जनक द्वारा पालित विदेह प्रांत में जा पहुँचे तत्र ग्रामान बहुन पश्यन् बहुवन्न सोजना पल्ल घोषा समाश्च बहुकुसकुला वहां बहुत से गांव उनकी दृष्टि में आए जहां अन्न पानी तथा नाना प्रकार की खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में मौजूद थी छोटी छोटी टोलिया गांवों के रहने के स्थान भी दृष्टिगोचर हुए जो बड़े समृद्धशाली और बहुसंख्यक गो समुदायों से भरे हुए थे पद्मन च सततः श्रीमती भी अलंकृतान सारे विदेह प्रांत में सब ओर अगहनी धान की खेती लहलहा रही थी वहाँ के निवासी धन धान से संपन्न थे उस देश में चारों ओर हंस और सारस निवास करते थे कमलों के अलंकृत सैकड़ों सुंदर सरोवर विदेह राज्य की शोभा बढ़ा रहे थे स विदेहानिक्रम्य समृद्ध जनसेतान मिथिलोपवन रम्या आस साद समृद्धिमत इस प्रकार समृद्धिशाली मनुष्यों द्वारा सेवित विदेश देश को लाघ कर वे मिथिला के समृद्ध संपन्न रमणीय उपवन के पास जा पहुँचे हस्तस्व रथ संकीर्ण नर नारी पश्च पाम वह स्थान हाथी घोड़े और रथों से भरा था असंख्य नर नारी वहाँ आते जाते दिखाई देते थे अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले सुखदेव जी वह सब देखकर भी नहीं देखते हुए से वहाँ से आगे बढ़ गए मनसातम वहन भारम तमेवार विचितन आत्मा राम प्रसन्नात्मा मिथिला मन से जिज्ञासा का भार वहन करते और उस गे वस्तु का ही चिंतन करते हुए आत्मा चित्त सुगदेव ने मिथिला में प्रवेश किया तस्य द्वार समाचा निशंक प्रवेश तत्रापि द्वार पाला तमुग्रवाचा न नगर द्वार पर पहुंचकर वे निशंक भाव से उसके भीतर प्रवेश करने लगे तब वहां वहाों ने कठोर वाणी द्वारा उन्हें डांट भीतर जाने से रोक दिया तथा सुखदेव जी बड़ी वहीं खड़े हो गए किंतु उनके मन में किसी प्रकार का खेद या क्रोध नहीं हुआ रास्ते की थकावट और सूर्य की धूप से उन्हें संताप नहीं पहुंचा था भूख और प्यास उन्हें कष्ट नहीं दे सकी थी तो एक शोक वे उस धूप से न तो संतप्त होते थे न ग्लानी का अनुभव करते थे और न धूप से हटकर छाया में ही जाते थे उस समय उन द्वारपालों से एक को अपने व्यवहार पर खड़ा पड़ा बड़ा दुख हुआ क्ष राजीस्म उसने मध्यान्हीन तेजस्वी सूर्य की भांति सुखदेव जी को चुपचाप खड़ा देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी यथोचित पूजा करके उन्हें राजभवन की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया त्रासी न सुखस्तात मोक्ष में चिंतन छाया तमदरसी तात वहां एक जगह बैठकर महातेजस्वी सुखदेव जी मोक्ष का ही चिंतन करने लगे धूप हो या छाया दोनों में उनकी समान दृष्टि थी तम राग्यो दिवागम्य राजे प्रावेश कक्षा तृतीया थोड़ी ही देर में राजमंत्री हाथ जोड़े हुए वहाँ पधारे और उन्हें अपने साथ महल की तीसरी ड्योढ़ियों में ले गए तत्रपुर संब्धम महच्र महच रथोपम सुविभक्त जला क्रीडम रम्यम पुष्पित मंत्री प्रमदावन सटा हुआ एक बहुत सुकम प्रावेश बगीचा जान पड़ता था उसमें प्रिथक प्रिथक जल क्रीड़ा के लिए अनेक सुंदर जलाशय बने हुए थे वह रमणीय उपवन खिले हुए वृक्षों से सुशोभित होता था उस उत्तम उद्यान का नाम था प्रमदावन मंत्री ने सुखदेव जी को उसके भीतर पहुंचा दिया स तस्सन आदेश निश्चक्राम तत पुनः तम चारुविषा शुश्रण्य तरुण्य प्रियदर्शना सूक्ष्मक्तांबरधराह तप्त कांचन भूषणा सल्लापोल्लाप कुशला नृत्य गीताशारदा स्मृतपूर्वाभिभाषिंडो रूपेण सरसा साम कामोपचार कुशला भावियाको विधा परम पंचाशतमार्यो वार मुख्या सामद्रव वहाँ उनके लिए सुंदर आसन बताकर राजमंत्री पुनः प्रमदावन से बाहर निकल आए मंत्री के जाते ही पचास प्रमुख वारांगणाएं सुखदेव जी के पास दौड़ी आई उनकी वेशभूषा बड़ी मनोहारी थी वे सबके सब देखने में परम सुंदरी और नवजोती थी वे सुरम्य कटी प्रदेश से सुशोभित थी उनके सुंदर अंगों पर लाल रंग की महीन साड़ियां शोभा पा रही थी तपाए हुए स्वर्ण के आभूषण उनका सौंदर्य बढ़ा रहे थे वे बातचीत करने में कुशल और नाचने गाने की कला में बड़ी प्रवीण थी उनका रूप अपसराओं के समान था वे मंद मुस्कान के साथ बातें करती और दूसरों के मन का भाव समझ लेती थी कामचर्या में कुशल और संपूर्ण कलाओं का विशेष ज्ञान रखने वाली थी पाद्यादि ने पृथ्विग्राह्य पूजया पर्यार्चयन कालोपन्यन तथा स्वाद्यना व्यतर्पयन उन्होंने पाद्य अर्घ आदि निवेदन करके उत्तम विधि से सुखदेव जी का पूजन किया और उन्हें सम्यानुकूल स्वादिष्ट अन्न भोजन कराकर पूर्णतः तृप्त किया तस्य तस्तम तुमकान सुरम्यम दर्शाईक भारत भरत नंदन जब वे भोजन कर चुके तब वे वारांगनाएं उन्हें साथ लेकर अंतपुर के उसमे कानन प्रमदावन की सैर कराने और वहां की एक एक वस्तु को दिखाने लगींत हसंत गायंत पिता शुभम उदार सत्व सत्व्याथा उस समय वे हस्ती गाती तथा नाना प्रकार की सुंदर पीड़ाएं करती थी मन के भाव को समझने वाली वे सुंदरिया उन उदारचरित सुखदेव जी की सब प्रकार से सेवा करने लगी आरण्यस्तु शुद्धात्मा संदेह स्व कर्म कृष्ण वश्य इंद्रिय क्रोधो न कुप्यति परंतु अरण्य संभव सुखदेव जी का अंतकरण पूर्णतः शुद्ध था वे इंद्रों और क्रोध पर विजय पा चुके थे उन्हें न तो किसी बात पर हर्ष होता था और न वे किसी पर क्रोध ही करते थे उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था और वे सदा अपने कर्तव्य का पालन किया करते थे तस्मै सयासनं भूषितम स्पर्धास्तरण संकीर्णम दुस्ताह परम स्त्रिय उन सुंदरी रमणियों ने देवताओं के बैठने योग्य एक दिव्य पलंग जिसमें रत्न जड़े हुए थे और जिस पर बहुमूल्य बिछौने बिछे थे सुखदेव जी को सोने के लिए दिया। शौचम तो कृत्व सुखम संध्या निषादासन ही पुण्य तमें वा विचित पूर्वरात्रि तो त्राशो भक्त ध्यानपरायण मध्यरात्रि प्रभु परन्तु सुखदेव जी ने पहले हाथ पैर धोकर संध्योपासना की उसके बाद पवित्र आसन पर बैठकर वे मोक्ष तत्व का ही विचार करने लगे रात के पहले पहर में वे होकर बैठे रहे, फिर रात्रि के मध्य भाग अर्थात दूसरे और तीसरे पहर में प्रभावशाली शुक्र ने यथोचित निद्रा को स्वीकार किया तथो मुहूर्तादुत्थाय सौचमतर स्त्री परवृतो धीमान ध्यान एवान्न पद्यत तदन जब दो घड़ी रात बाकी रह गई उस समय ब्रह्म वेला में वे पुनः उठ गए और शौच स्नान करने के के अनंतर बुद्धमान फिर परमात्मा के ध्यान में ही केमग्न हो गए उस समय भी वे सुंदरी स्त्रियॉँ उन्हें घेर कर बैठी थी अनका शेषा मच्चितम चरा त्रिम निपकुल तदनंतर इस विधि से अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले व्यासनंदन सुख ने दिन का शेष भाग और समुची रात उस राज्य भवन में रहकर व्यतीत की इत श्री महाभारते शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परवड़ी सुकोत्पत्तौ पंचविंशत्यधिक त्रिशतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में शुक्र की उत्पत्ति विषय तीन सौ पचीसवाँ अध्याय पूरा हुआ